सुन रहे हैं मैक्स ऑडियो देखिए एक जरूरी असाइनमेंट पूरा करना है या शायद एक बहुत जरूरी ईमेल लिखना है और और सही शब्द नहीं मिल रहे हैं हाँ या फिर कोडिंग में कहीं अटक गए हैं बिल्कुल कुछ साल पहले तक हम गूगल पे घंटों सर्च करते थे लेकिन आजकल आजकल सबसे पहला ख्याल आता है चलो किसी ए आई से पूछते हैं जी और ये अब सिर्फ मतलब टेक सेवी लोगों की बात नहीं रही स्टूडेंट्स प्रोफेशनल्स लेखक प्रोग्रामर हर कोई इन्हें इस्तेमाल कर रहा है पर जैसे ये ख्याल आता है दिमाग में दो नाम आते हैं का जीपीटी और गूगल का जेमेन और यहीं से असली कंफ्यूजन शुरू होता है कौन सा बेहतर है मेरे काम के लिए कौन सा सही रहेगा और यही आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का मिशन है हमें जो स्रोत मिले हैं वो इसी सवाल की गहराई में जाते हैं हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कौन ज्यादा स्मार्ट है बल्कि ये समझेंगे कि एक आम भारतीय यूजर की जरूरतों के हिसाब से कौन कहाँ फिट बैठता है जी हम इसे चार मुख्य पैमानों पर परखेंगे एक हमारी अपनी भाषा हिंदी के साथ इनका कैसा बर्ताव है दो इनकी कीमत क्या है और ये हमारे दूसरे ऐप्स के साथ कैसे काम करते हैं और कोडिंग जैसे खास कामों में कौन माहिर है बिल्कुल और यहाँ एक बात साफ कर दू हमारा लक्ष्य किसी एक को विजेता घोषित करना नहीं है टेक्नोलॉजी में सबसे अच्छा जैसा कुछ नहीं होता सही बात है सिर्फ आपके लिए सबसे अच्छा होता है तो आज की बातचीत का मकसद हर पहलू को ऐसे सामने रखना है ताकि सुनने वाले अपनी खास जरूरतों के हिसाब से एक सही फैसला ले सके बहुत बढ़िया तो चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है हमारी भाषा जब हम हिंदी में बात करते हैं या लिखते हैं तो क्या ये दोनों चार्टोट हमारी बात को एक जैसा समझते हैं? ये एक बहुत ही मतलब जरूरी सवाल है और स्रोतों का विश्लेषण बताता है कि यहाँ एक बहुत साफ और दिलचस्प अंतर है अच्छा जी अगर हम शुद्ध हिंदी की बात करें मतलब देवनागरी लिपि में लिखे गए वाक्यों और निर्देशों की हाँ प्रॉपर हिंदी हाँ हाँ तो वहाँ जेमेनाय का प्रदर्शन ज्यादा सहज और बेहतर पाया गया है ज़्यादा सहज से आपका क्या मतलब है क्या वो ग्रामर और शब्दों को बेहतर समझता है हाँ, बिल्कुल। समझिए आप एक कवि हैं और आप विरह की वेदना पर कुछ पंक्तियाँ चाहते हैं तो आपको ज़्यादा साहित्यिक और शुद्ध हिंदी में जवाब दे सकता है उसे देवनागरी के साथ काम करने में एक, एक पकड़ महसूस होती है ये तो समझ आता है शायद गूगल का भारतीय भाषाओं पर सालों का डेटा इसमें मदद करता होगा स्रोत भी यही बताते हैं सर्च और ट्रांसलेट जैसे प्रोडक्ट का जो अनुभव है वो यहाँ दिखता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई अपनी रिपोर्ट या कोई रचनात्मक लेखन पूरी तरह से हिंदी में करना चाहता है तो तो उसे जमीनाई के साथ काम करने में ज्यादा आसानी होगी बिल्कुल अनुभव ज्यादा स्वाभाविक और संतोषजनक होगा लेकिन कहानी में एक और बहुत बड़ा मोड़ है वो क्या है वो मोड़ हम भारतीयों की आदत से जुड़ा है हमें हम से बहुत से लोग खासकर मैसेजिंग आरोप इंग्लिश में लिखने के आदि है अरे हाँ मतलब बोलते हिंदी है पर लिखते रोमन लिपि में जैसे आप कैसे हैं या भाई पार्टी कब दे रहा है ये का प्रदर्शन है। वो इस मिली जुली भाषा के अंदाज को उसके इनफॉर्मल टोन को बेहतर पकड़ता है वाह तो मैंने सोचा ही नहीं था तो चुनाव इस बात पर आ गया की यूजर के लिखने की आदत क्या है सही पकड़ा आपने शुद्ध देवनागरी में काम के लिए जमनाए और रोजमर्रा की इंग्लिश बातचीत के लिए शायद चैट जीपीटी ज्यादा आरामदायक लगे मतलब ये हुआ कि लिखने की आदत तय करेगी कि कौन सा टूल ज़्यादा अपना सा लगता है। लेकिन आदत के अलावा एक और चीज है जो हर फैसले पर असर डालती है पैसा। बिल्कुल हमारी जेब क्या इन दोनों में से कोई बेहतर अनुभव के लिए हमसे पैसे मांगता है और यही पर देखिए इस मुकाबले की सबसे चौकाने वाली बात सामने आती है अच्छा आमतौर आरोप हम सोचते है जिस सबसे अच्छी चीज के लिए पैसे देने पड़ते हैं पर एआई की इस लड़ाई में गूगल ने इस नियम को एक तरह से पलट दिया है ऐसा क्या है जरा विस्तार से बताइए। देखिए दोनों के ही मुफ्त और पेड वर्जन है लेकिन इनके मुफ्त वर्जन के बीच जमीन आसमान का फर्क है श्रोत के अनुसार जेमिनाय का जो मुफ्त संस्करण है वो आपको सीधे उनके बहुत शक्तिशाली जेमिनाये प्रो मॉडल की पूरी एक्सेस देता है पूरी एक्सेस मतलब कोई लिमिटेशन नहीं ये कोई हल्का या पुराना वर्जन नहीं है ये एक पूरी तरह से सक्षम और मॉडर्न मॉडल है यानी मुफ्त में भी आपको उनकी एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने को मिल रही है बहुत बड़ी बात है अब इसकी तुलना चैट जीपीटी से करते हैं चैट जीपीटी का जो मुफ्त संस्करण है वो उनके पुराने जीपीटी थ्री मॉडल पर चलता है जीपी टी वो तो काफी पुराना हो गया जी वो ना सिर्फ धीमा है बल्कि उसकी क्षमताए भी काफी सीमित है इसे इस्तेमाल करना ऐसा है जैसे आप जैसे आप एक नई स्पोर्ट्स कार के शोरूम में जाकर उनकी पुरानी एंट्री लेवल गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ले रहे हो हा, हा, सही उदाहरण है आपको असली ताकत का अंदाजा ही नहीं लगता बिल्कुल। तो मुफ्त की पेशकश में जमेनाए साफ तौर पर एक बहुत मजबूत वैल्यू दे रहा है लेकिन अगर कोई प्रीमियम फीचर के लिए पैसे खर्च करने को तैयार है तब क्या स्थिति है अगर कोई पेड वर्जन पर जाना चाहता है तो वहाँ मुकाबला करीबी हो जाता है चैट जीपीटी प्लस की कीमत लगभग एक हजार छह सौ पचास रूपए प्रति माह है और उसमें जीपी 4 मिलता है जी वही जेमिनी एडवांस्ड जो उनके सबसे शक्तिशाली मॉडल अल्ट्रा 1.0 तक पहुंच देता है उसकी कीमत लगभग 1950 सौ प्रति माह है तो कीमतों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है पर मुफ्त वाले विकल्प में तो कोई मुकाबला ही नहीं है बिल्कुल और यहाँ से जो निष्कर्ष निकलता है वो स्रोत में बहुत साफ है अगर किसी का बजट कम है या कोई स्टूडेंट है या कोई बस ए को आजमाना चाहता है बिना पैसे खर्च किए हाँ तो जेमेना का मुफ्त संस्करण चार चीपीटी के मुफ्त संस्करण की तुलना में कहीं ज्यादा शक्तिशाली उपयोगी और बेहतर अनुभव देता है ठीक है तो हमने भाषा और बजट को समझ लिया लेकिन आज के दौर में कोई भी टूल अकेले काम नहीं करता। वो हमारे डिजिटल जीवन का हिस्सा कैसे बनता है ये भी बहुत जरूरी है मेरा मतलब है इंटीग्रेशन से बिल्कुल कौन सा टूल हमारे रोजमर्रा के एप्स जैसे ई या डॉक्यूमेंट्स के साथ आसानी से घुल जाता है यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जहां जेमिनाई की सबसे बड़ी ताकतों में से एक उभर कर सामने आती है क्योंकि वो गूगल का प्रोडक्ट है एग्जैक्टली exactly. चूंकि जेमिनाई गूगल का उत्पाद है इसलिए इसका इंटीग्रेशन गूगल के पूरे इकोसिस्टम के साथ बहुत गहरा और सहज है आप गूगल वॉक की बात कर रही हैं, यानी जी मेल डॉक्स शीट्स जी इसे एक उदाहरण से समझते हैं, मान लीजिए आपको अंग्रेजी में एक लंबा ईमेल मिला है ठीक है अब अगर आप चैट जी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उस ईमेल को कॉपी करेंगे Chat GPT की वेबसाइट पर जाएंगे उसे पेस्ट करेंगे कमांड लिखेंगे जवाब को कॉपी करेंगे और वापस जी में आकर पेस्ट करेंगे हाँ ये तो सामान्य प्रक्रिया है इसमें कई स्टेप्स हैं अब जेमेनाई के साथ सोचिए अगर वो आपके जी में इंटीग्रेटेड है तो आप बस उस ई के नीचे एट टाइप करके लिख सकते हैं इस ई को समराइज करो और हिंदी में एक जवाब का ड्राफ्ट तैयार करो अरे वाह मतलब जी की विंडो छोड़े बिना बिना विंडो छोड़े वही के वही ये तो काम करने का पूरा तरीका ही बदल सकता है ध्यान भी नहीं भटकता और समय भी बचता है बिल्कुल यही इंटीग्रेशन की असली ताकत है गूगल डॉक्स में रिपोर्ट बनाते समय रिसर्च करना हो या शीट में फॉर्मूला समझना हो जेमिन आए आपके काम के अंदर मौजूद रहता है और चार्ट जी पी चार्ट जी ज्यादातर एक स्टैंड प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है आप उसके पास जाते हैं काम करवाते हैं और चार्टीपीटी प्लस में प्लगिन हाँ, जो इसे दूसरी सेवाओं से जोड़ते हैं लेकिन वो अनुभव जेमिनी के नेटिव इंटीग्रेशन जैसा सहज और सीधा नहीं है मतलब वो कंपनी फिटेड और बाहर से लगवाने वाला फर्क है हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा आपने फर्क तो रहता है तो इसका मतलब साफ है अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका ज्यादातर काम गूगल के इकोसिस्टम में होता है तो उसके लिए जमीनी एक निर्णायक रूप से बेहतर विकल्प हो सकता है हाँ उसके लिए ये एक बहुत बड़ा मतलब एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है ठीक है अब तक हमने सामान्य उपयोग की बात की भाषा पैसा इंटीग्रेशन लेकिन अब एक बहुत ही तकनीकी लेकिन महत्वपूर्ण उपयोग आरोप ध्यान देते है कोडिंग जी प्रोग्रामिंग डेवलपर्स और प्रोग्रामर हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा है उनके लिए इन दोनों में से कौन ज्यादा मददगार है और यहाँ आकर पासा एक बार फिर पलटता है अच्छा जी जो मॉडल सामान्य कामों में और इंटीग्रेशन में आगे था वो जरूरी नहीं कि हर विशेष काम में भी आगे हो स्रोत के अनुसार कोडिंग के क्षेत्र में चैट जी अभी भी बढ़त बनाए हुए है ये दिलचस्प है क्या ये बढ़त मुफ्त संस्करण पर भी लागू होती है या सिर्फ पेड वर्जन आरोप ये बढ़त मुख्य रूप से इसके जीपी टी मॉडल के कारण है जो सिर्फ भुगतान वाले संस्करण चैट जी प्लस में उपलब्ध है hmm. कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग टास्क कोड में गलतियां ढूंढना मतलब और नए एल्गोरिदम बनाने जैसे कामों में जी 4 को ज्यादा सक्षम माना जाता है लेकिन ज्यादा सक्षम का असल में क्या मतलब है क्या वो ज्यादा सही कोड लिखता है सिर्फ सही कोड लिखना ही नहीं बल्कि कोड की बारीकियों को समझना आप जी पी को एक कोड का हिस्सा देकर पूछ सकते हैं फंक्शन क्या कर रहा है इसका लॉजिक समझाओ और क्या इसे और बेहतर बनाने का कोई तरीका है मतलब एक एनालिटिकल क्षमता जी इस तरह की विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक क्षमता में उसे बढ़त हासिल है डेवलपर्स के बीच इसे लेकर एक आम सहमति सी है तो अगर किसी का मुख्य काम ही कोडिंग है तो उसके लिए चार जी प्लस में हर महीने लगभग सोलह का निवेश करना एक बेहतर फैसला हो सकता है श्रोत ऐसी मिले तथ्यों के आधार आरोप हाँ अगर कोडिंग ही प्राथमिकता है तो चैट जी पी प्लस में जो अतिरिक्त क्षमता मिलती है वो उस कीमत को सही ठहरा सकती है तो चलिए अब इन सभी बिंदुओं को जोड़ते हैं हमने चार अलग अलग पैमाने देखे तो सुनने वालों के लिए इसे आसान बनाते हैं अगर हम एक सारांश बनाएं, तो किसके लिए क्या सही है बिल्कुल जैसा हमने शुरू में कहा था चुनाव पूरी तरह से यूजर की जरूरत पर निर्भर करता है तो इसे ऐसे बांट सकते हैं मान लीजिए एक यूजर है रिया रिया एक पत्रकारिता की छात्रा है वो अपनी थीसेस हिंदी में लिख रही है और उसका ज्यादातर काम गूगल डॉक्स पर होता है और बजट भी सीमित है एकदम सही तो रिया के लिए जेमिनी एक स्वाभाविक पसंद होगी शुद्ध हिंदी का सपोर्ट डॉक्स के साथ इंटीग्रेशन और सबसे बड़ी बात एक शक्तिशाली मुफ्त संस्करण ठीक है अब एक और यूजर की कल्पना करते हैं साहिल साहिल एक सॉफ्टवेयर डेवेलपर है उसका काम जटिल एल्गोरिदम बनाना है उसे सबसे अच्छे टूल की जरूरत है और वो उसके लिए पैसे देने को तैयार है तो साहिल के लिए चैट जीपीटी प्लस में निवेश करना ज्यादा समझदारी होगी बिल्कुल तो हम इसे ऐसे सारांशित कर सकती हूँ जेमिनाई चुनें अगर आप देवनागरी में काम करने वाले हिंदी भाषी यूजर हैं, आप गूगल के इकोसिस्टम में बहुत काम करते हैं या आप बिना पैसे खर्च किए एक शक्तिशाली टोल चाहते हैं और चैट जीपी और चैट जीपी टी अगर आप एक डेवेलपर है जिन्हें जटल कोडिंग में मदद चाहिए और आप प्लस संस्करण के लिए भुगतान करने को तैयार है और हाँ अगर आपके लिखने की आदत इंग्लिश की है तो भी एक बेहतर अनुभव दे सकता है ये बहुत ही साफ और उपयोगी सारांश है और इससे पहले कि हम इस चर्चा को समाप्त करें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी है। जी और इस पर जितना भी जोर दिया जाए कम है मुझे लगता है इस पर बात करना हमारी जिम्मेदारी है ये सभी ए आई पर लागू होता है किसी भी ए आई में कभी भी भूल भी अपनी कोई संवेदनशील व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी न डालें जैसे की बैंक अकाउंट नंबर पासवर्ड आधार नंबर बिल्कुल यह अपनी कंपनी के गोपनीय दस्तावेज ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इन मॉडलों को भारी मात्रा में डेटा पर ट्रेन किया जाता है आपकी बातचीत का उपयोग भविष्य के प्रशिक्षण के लिए किया जा सकता है तो प्राइवेसी का खतरा हमेशा रहता है हमेशा इन उपकरणों का उपयोग समझदारी ऐसी करें लेकिन अपनी निजी जानकारी को हमेशा सुरक्षित रखें ये एक बुनियादी डिजिटल हाइजीन का नियम है एक बेहद जरूरी सलाह तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि चैट जीपीटी और जीपीट के बीच का चुनाव व्यक्तिगत जरूरतों, बजट और काम करने के तरीके पर निर्भर करता है सही कहा और मैं यहाँ भविष्य पर एक विचार के साथ बात खत्म करना चाहूंगी जरूर हमने आज के दो सबसे बड़े एआई मॉडल्स की तुलना की लेकिन सोचने वाली बात यह है की ये तकनीक हर हफ्ते हर महीने बदल रही है तेजी ऐसी आज जो तुलना प्रासंगिक है वो छह महीने बाद शायद पुरानी हो जाए GPT पी आ सकता है जर्मिनी का कोई नया संस्करण आ सकता है ये तो तय है बदलाव ही एकमात्र स्थिर चीज है तो असली सवाल ये नहीं है कि आज कौन बेहतर है बल्कि ये है कि हम इन तेज़ी से बदलते हुए उपकरणों के साथ खुद को कैसे ढालते हैं और क्या भविष्य में इन पर हमारी निर्भरता इतनी बढ़ जाएगी कि हम इनके बिना काम करने की कल्पना भी नहीं कर पाएंगे जैसे आज हम इंटरनेट के बिना नहीं कर सकते हम्म ये बहुत गहरा सवाल है ये एक विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए क्योंकि हम एक बहुत बड़े तकनीकी बदलाव के बीच में जी रहे हैं आप सुन रहे हैं इन्ना मैक्स ऑडियो